माला साधना जिज्ञासा अपनी साधना के विषय में किसी के संशय उठाने पर यदि हमारे मन में विचलन होता है तो मन को सामान्य करने एवं स्वयं में दृढ़ता लाने के लिए क्या उपाय है समाधान साधक को पहले समझना चाहिए कि उसकी साधना किसी गुरु परंपरा से प्राप्त है अथवा नहीं यह मुख्य चीज है यदि आप पुस्तक देखकर कुछ साधना करेंगे तो उसके बारे में संशय उठाकर कोई भी आपको विचलित कर सकता है परंतु यदि आपको गुरु परंपरा से शास्त्रीय साधना प्राप्त है तो उसके विषय में संशय उठाए जाने पर आपके मन में कभी भी विकल्प नहीं होना चाहिए साधना का सारा आधार श्रद्धा और विश्वास है सभी के लिए एक समान साधना नहीं होती है प्रत्येक साधक के लिए उसका गुरु सर्वोत्तम है वह उसे उसकी योग्यता के हिसाब से साधना बताता है एक ही लक्ष्य के लिए कोई पैदल जाता है कोई कार से जाता है तो कोई हवाई जहाज से जिसके पास पैसा नहीं है वह हवाई जहाज़ से नहीं जा सकता इसी प्रकार एक ही लक्ष्य पर पहुंचने के लिए अनेक साधनाएँ हैं कोई जल्दी तो कोई देर से पहुंचाती है सभी लोग चाहें कि हम जल्दी वाली साधना करें तो यह संभव नहीं क्योंकि उसके लिए विशेष योग्यता अपेक्षित है इसीलिए अलग अलग साधकों के लिए साधना भी अलग अलग होती है इसी कार्य के लिए गुरु की आवश्यकता है वह जानता है कि शिष्य की स्थिति कहाँ है उसी के अनुसार उसे साधना बताता है इसलिए बिना गुरु परंपरा से प्राप्त हुए कोई भी साधना फलदायक नहीं हो सकती साधक को अपनी गुरु प्रदत्त साधना में बहुत दृढ़ होना चाहिए उसके विषय में कभी संशय न करें मानस में आता है कि नारद ने शिव प्राप्ति के लिए उमा को साधन का उपदेश किया और उसके आधार पर वह तपस्या में लग गई बाद में सप्तर्षियों ने आकर उन्हें बहुत संशय में डालने का प्रयास किया यहां तक कहा कि नारद के उपदेश से कभी किसी का कल्याण नहीं हो सकता उमा ने उत्तर दिया तजु नारद कर उपदेशो आप कहे सतबार महेश तदु नारद कर उपदेशु आप कहें सतबार महेशु मानक शिव जी कहे तो भी मैं साधना नहीं छोडूंगी क्योंकि इससे तो शिव मिलेंगे ऐसे दृढ़ता से ही साधन सफल होती है दूसरी बात ध्यान देने की है कि साधना वास्तव में वही है जो हमें परमेश्वर की ओर उन्मुख करे उनके निकट ले जाए हमारे अंदर जो दोष है वे निकलते जाए जगत का रस कमज़ोर पड़ता जाए तभी हमारी साधना ठीक है यदि ऐसी स्थिति नहीं प्राप्त हो रही है तब भी उसे किसी के कहने से विचलित नहीं होना चाहिए किसी महापुरुष से पूछना चाहिए कि मैं इस प्रकार की साधना कर रहा हूं, परंतु आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो रही इसमें क्या हेतु है, है? महापुरुष आपकी बात को समझकर साधना में जो कमी होगी उसे दूर करने का उपाय बता देंगे फिर आपने आप अपनी साधना में लग सकते हैं जिज्ञासा मैं मनोनिरोज के अभ्यास के लिए एक साधना कई दिन से कर रहा हूँ पर अपेक्षित लाभ नहीं मिल रहा है क्या कोई अन्य साधना क्रम अपनाना उचित होगा समाधान दुनिया भर की साधनाएं दिमाग में बिठाकर कोई साधना ठीक से नहीं होती सब ग्रंथों की साधनाएं आप याद कर लें उससे कोई लाभ तो होने वाला नहीं है साधना के लिए तो कहा जाता है सतु दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ ही साधना के लिए बहुत धैर्य रखना पड़ता है देखो उमा ने शिव प्राप्ति के लिए कितना धैर्य रखा जन्म कोटि लगी रगर हमारी बरऊ शंभु नत रहू कुमारी मानस उसका धैर्य ऐसा था कि करोड़ों जन्म हो जाए तब भी मैं बार बार जन्मूंगी और मरूंगी लेकिन अपनी साधना पूरी करूँगी यहाँ तो लोग दो दिन में ही साधना की परीक्षा करने लगते हैं इसलिए साधना दीर्घकाल तक करनी पड़ती है कितने सालों के विपरीत संस्कार आपके अंदर हैं क्या आप उन्हें जानते हैं कुछ दिन साधना करने से कैसे काम होगा दूसरी बात साधना को सत्कार पूर्वक आदरपूर्वक करना पड़ता है साधना को केवल औपचारिक रूप से नहीं करना चाहिए साथ ही इसे निरंतर करना पड़ता है तब जाकर साधना की दृढ़ भूमि बनती है पुराने महात्मा तो कहते थे कि 12 वर्ष करने पर साधना का आधार तैयार होता है आज के युग में तो वैसे भी रजोगुणी तमोगुणी माहौल है मन के संस्कार प्राय खराब रहते हैं तो कुछ दिन में साधना से लाभ कैसे होगा तुम लोग तो किसी साधना की दृढ़ भूमि मानते नहीं हो और किसी के कहने पर दूसरे मंत्र में लग जाते हो ऐसे तो तुम्हारी कहीं निष्ठा नहीं बनेगी और जीवन व्यर्थ बीत जाएगा इसलिए एक साधना को पकड़कर कर दीर्घकाल तक अभ्यास करो तो कुछ अनुभव होगा